विषो का वाह ज्योतिषवी विचार चल रहा था हृदय पुंडरी के धार्य तो वाह या बुद्धि संविधयुंड में धारण करता हुआ जो बुद्धि है वह बुद्धि बुद्धि सप्तम ही भास्मरम आकाशकल्प वह बुद्धि सत्व बुद्धि संवित्त ज्योतिर्मय है आकाश के सदृश व्यापक है तत्व स्थिति और है। ऐसी बुद्धि सत्व में विशारद स्थिति हो जाए कुशल स्थिति पूछ जाए अभ्यास वसात उसी का नाम प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति का विषय क्या है यही प्रवृत्ति सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकरेण विकल्प है सूर्य चंद्र ग्रह मणि आदि के रूप से सादृश से बहुत प्रकार के रूप में निभाषित होते रहता है तथा तो अस्मिता समापन ये तो बहुत निम्न अवस्था हो गया और आगे जब चलता है तब उसी प्रकार अस्मिताओं के साथ एकीभूत हुआ समापन मने समाजिस्व एकाग्रता को प्राप्त किया हुआ जो चित्त है वह निस्तरंग महासागर के समान होता है इसे कहते हैं निस्तरंग शांत वह तरंगित महान समुद्र के समान हो जाएगा तरंगहित महान समुद्र किसने देखा ही नहीं है देख सकते हो क्या तरंगित महासमुद लेकिन अनुभव किया जा सकता है अपने अंदर में चित्र रूपी जो नदी बह रही है यह तरंग रहित हो सकता है वह उस समय आप अनुभव कर पाएंगे जब अस्मिता की समाधि जिसको पहले सानंद सास्मिता कहा था न संप्रज्ञात अस्मिता सास्मिता संप्रज्ञा समाधि में जब पहुंचेंगे उस समय आपकी चित्त की, चित की वृत्ति शांत हो जाती है तब आप इसका अनुभव कर सकते हैं और अनंत होता है यहाँ भी सापेक्ष अन तात्पर्य तो क्यूंकि निर्विज्ञ नहीं है संप्रज्ञात की बात है असंप्रज्ञात तो है नहीं इसलिए अनंतता अविनाशी समाधि प्राप्त होता है उसका मतलब यह है वहाँ सापेक्ष अन्यों के अपेक्षा से अधिक कालावधि पर्यंत रहने रहने की स्थिति है ये अस्मिता मात्र भवती न पुनर्नाना प्रभा रूपम अर्थात नाना प्रभा रूपा जो में था वैसे ये नहीं सूर्य प्रभाव कभी चंद्र प्रभाव कवि मणिप्रभा अन्य प्रभावों के रूप में आप देखते थे लेकिन यह निष्प्रभु भी नहीं है नाना प्रभाव भी नहीं है है कि नहीं प्रभा रहित भी नहीं कहा जा सकता और विभिन्न प्रकार के प्रभावों के रूप में बाषित नहीं होता प्रभाव सामान्य रूप में अनुभव में आता है इसलिए कहते हैं अस्मिता मात्र भवती थी और तात्पर्य शांतत्व का विषय क्या लेना रजगुण और तमुगुण रहित अवस्था रजस्तम तरंग रूपी तरंग जो है उनसे तो प्रधान तरंग चलते रहेगा जिसका विषय प्रभा सामान्य है अपना ही जो स्वरूप ज्योति है उसका सामान्य स्वरूप ही होता है यदम उत्तम इस विषय में यह भी कहा गया है तम अणुमात्र मनोविद्य अस्मित एवं तब समीते उस अनुमात्र आत्मा को अनुभव करके अहंकारास्पद आत्मा से तात्पर्य अहंकारास्पद आत्मा अहम अश्मी इत्या जो आत्मा विशुद्ध आत्मा नहीं निराकार किन्तु अहंकारात्मक जो आत्मा है उसका अनुभव करके अनुद्ध अनुभूय अनुचिंत्य अस्मित्यवं तब मैं हूँ इस प्रकार का जो विशेषानुभूति कर लेता है वह अनुभूति में स्थिर रहने का नाम जो है असुविधा संप्रज्ञा समाधि है आते हुए अभी आपने जो विकल्प देखा मन का स्थिति चंचलता को हटा करके एकाग्रता को लाने का और एकाग्रता से निरुद्धता की ओर ले जाने का उपाय है कि नहीं प्राणायाम और प्रवृत्ति ज्योतिष विशोका विषयवती प्रवृत्ति विशोका ज्योतिषमति और करना प्रत्येक प्राणायाम ये तीन प्रक्रिया है आपको जो है जो निरुद्ध एकाग्र अवस्था से लेकर के निरुद्ध अवस्था की ओर ले जाने का यानी एकाग्र करने के लिए पहले आपने आसन किया ही है आसन श्री शर, जो शरीर की स्थिरता आता है उसी से मन में किंचित स्थिरता होता है उसी स्थिरता से प्राणायाम किया जाता है तो पूर्ण एकाग्रता भूमि में आज पहुंच जाता है किंचित स्थिरता का तात्पर्य मन को आपको कहां लगानी है केवल स्वास्थ्य अन्य चीजों का ध्यान न करता हुआ श्वास मात्र का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना है विशुद्ध एकाग्र भूमि नहीं है मैंने फिर भी बाहि चंचलता नहीं सविषय सविषयक मन है मन ही अविषय रहित मन तो है नहीं श्वास विषय बनी गया श्वासाग्र वृत्ति को प्राप्त कर रहा है मन निर्विषय तो है नहीं विशुद्ध एकाग्र भूमि नहीं है एकाग्र भूमि एक आरंभिक स्तर मान लो एकाग्रता के बिना मन का जो स्थिरता के बिना प्राणायाम करने का निषेध किया अब दूसरी तरीका बताया ये नहीं हो सकता है कि जिसको इन स्थानों पर ध्यान करना अलग अलग जगह बताया जिस पर ध्यान करने से आपको दिव्य गंगा आदि का अनुभूति हो सकता है प्रवृत्ति है वो विषयवती प्रवृत्ति है अथवा वो भी नहीं है तो भाई हृदय चक्र में चले जाओ अनाथ चक्र का नीचे जो लंबा लंबायामान विद्यमान हृदय चक्र उस हृदय चक्र में जाकर के वहां ध्यान करना पंच शिशिर है पंचदेव है पंचवा स्वरूप वर्णन करेंगे जिसमें से चार स्वरूप विशेष रूपे अ उ म, मियमात्राओं के द्वारा ध्यान करने की पद्धति बताया गया था जिसके बारे श्रोता सत्र आगे और लिख रहे देखिए श्रोता अंगुष्ट मात्र रवितुल्य रूप पा हृदय तो चक्र में अंगुष्ट मात्र रवि के तुल्य प्रकाश स्वरूप में आता है उसी श्वेता सूत्र में पूर्व में जहाँ कहा अंगुष्ट रवि तुल्य तो पांचवा अध्याय में और उसी श्वेता सूत्र के दूसरे अध्याय में इन पांचों का भी नाम अलग अलग लिया निहार धुमारला नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशी नाम एकता रूपाणी योग में योग साधना में निरत जो है साधक में ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का सब उपाय उस पहले निहार का ध्यान करो धूम का ध्यान करो अर्क सूर्य अनिल बने वायु अनल बने अग्नि खद्योत पथ प्रकाश उससे भी श्रेष्ठ विद्युत विद्युत से भी श्रेष्ठ स्फटिक स्फटिक से भी श्रेष्ठ शशि से श्रेष्ठ सूर्य इस उत्तरो अनेकों प्रकाश उत्पाथा का अनुभव कर सीधे पांच का नीचे नहीं पकड़ पाता है उसके लिए शुरू करो नीचे से कोई बात निहार से शुरू करा दिया अच्छा निहार धूम ऐसा धूम युक्त अर्क अनिल अनिल खद्योत विद्युत स्फटिक और चंद्रमा ये उत्तर उत्तर क्रम इन्होंने स्मृति ने बताया चाहे जिस किसी क्रम से चाहे तात्पर्य हृदय आकाश में आपको हार्दय हृदय चक्र में प्रकाश का अनुभव करना प्रकाश का चिंतन करना है हृदय में अनंतवत, वक्त आकाशकल स्वच्छ ज्योति की भावना करते हुए उसे आपना करनी चाहिए विशेषता है कि प्रकाश को देखना इतने से नहीं चलेगा आप देखने वाले अलग रह गए तो समाधि क्या होगा मैं प्रकाश को देख रहा हूं या मैं प्रकाश को अनुभव कर रहा हूँ ऐसे त्रिपुटी रहेगा तो वो स्थिति बात नहीं कर रही यहां वह मही हूं। उसमें मैं प्रोत कर देना है किसने जो प्रकाश आप देख रहे हैं, उस प्रकाश, उस प्रकाश के साथ स्वयं को करता हुआ अनुभव करना चाहिए। उसको सक्षम हो जाता है वो अति वो आपको निरुद्ध समाधि की ओर ले जाने में सामर्थ्य प्रदान करता है इस प्रकार की भावना से अकथनीय सुख की प्राप्ति जिसके अगर ब्राह्मणी व कह दिया था तो वहां तक ले जाने में वो सामर्थ्य रखता है लेकिन महाराज जैसा बड़ा कठिन काम है आप कहते हो करना बस की बात नहीं है कल आए थे उस पार्के भवन से कहते हैं वो पहले प्राणायाम बहुत करता था अस्सी अस्सी तक तीव्र चाह वेग में जब मात्रा को लेकर किया और आज ये दुर्दशा है बीमार हो रखा है और कहता है कि अब दस मात्रा भी नहीं कर पा रहा बुरा हालत है तो इसलिए किसी भेज दिया जाओ उनके पास हो तुमको सब रास्ता बता दे डेढ़ घंटा लग गया उसके साथ जो समझाने में तुम कहाँ कहा गलत की हो जिसका नतीजा ये हो रखा है तुम्हारा फिर तो अब कैसे तुमको शुरू करना एबीसीडी दोबारा उनका दोबारा शुरू करो एबीसीडी बिगड़ तो गया हो अब पहले शरीर को ठीक करना पड़ेगा तो उसके बाद तुम दोबारा प्राणायाम में घुस हो गए पहले शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया बताई उसके लिए आवश्यक जो सामान्य प्राणायाम बताया फिर हमने दिल जाओ जाओ तीन महीने बाद आना पहले नहीं आना और तो तीन महीने के अंदर उछलना नहीं जा जितना बताया उतनी ही करना तीन महीने लगातार यह नहीं किया कि लग गया तो हाँ आगे भी कर सकता हूं तो कर दिया तो फिर गिरेगा कम से धैर्य रखो इधर जल्दी सिद्धि का चक्कर मत पड़ो तीन महीने कम से कम जो बताए उतनी ही करना जब कल कान पकड़ के कसम खा के गया इधर उधर नहीं करूंगा आप जैसे कहेंगे तीन महीना वही करूंगा तुम जान तुम्हारे हाथ में और शेर को सत्यनाश करना है तो कर लो हमारा क्या करता है किसने मेरे पास भेजा है तो हम उसको उचित बताना करना ना करना तेरी मर्जी है उल्टा हो गया जब कोई भी चीज करने से पहले योग में तो बड़ी विचित्रता है करने से पहले केवल पुस्तकों के आधार पर कभी सोच के करना नहीं चाहिए उससे पहले आपको किसी की किसम व्यक्ति से पूछताछ कर इसलिए यहां पर विकल्प क्यों दे रहे हैं हर व्यक्ति हर चीज के सामर्थ्य वाला नहीं होता है हर व्यक्ति प्राणायाम करने का सामर्थ्य वाला नहीं है हर व्यक्ति दिव्य संहिता आदि का अनुभव करने की क्षमता वाला नहीं हो सकता उसकी अपनी हैं, बाधक है प्रतिबंधक बहुत है भगवान भी क्या करते अनेको यज्ञ करते करते करते द्रव्य में यज्ञ में पहुंच गए सृष्टि शुरू के ज्ञान में ये सर्वश्रेष्ठ है यज्ञ को वहां से करते करते करते करते द्रव्य में स्वास्थ करना वैसा और क्या करेगा उसकी अक्ल उतनी है तो क्या करे जिसकी जैसा अक्ल जिसकी जैसा शरीर वैसे उसकी व्यवस्था देना पड़ेगा ना इसलिए हरेक शास्त्र में आप साधना में क्यों विकल्प देख रहे हैं कारण यही है हर व्यक्ति की क्षमता जन जन्मांत से कौन कहा तक पहुंचा हुआ है यह कोई निर्णय नहीं दे सकता है इसी ने इसमें विकल्प दिया हुआ है लेकिन आदमी क्या करता है दूसरों को देखा अरे उसने अमुक चीज किया और तीन महीने में उसको चीज प्राप्ति हो गई इसलिए मैं भी वैसे करूंगा वहीं तो वही धक्का खाता मतलब किसी ने तीन महीने में कोई चीज करके पा लिया तुमको तीन जन्म में भी वो हो, हो सकता है ना मेरे साधना से कोई भरोसा नहीं कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कार तेरे साथ है जो उसके कर्म उसे संस्कार जो है वही तुम्हारा नहीं है इस बात को तो समझना चाहिए इसे विकल्प और देते हैं थोड़ा और सरल बनाते जा रहे हैं पहले तो बहुत कठिन काम है प्राणायाम करना उससे सरल है दिव्य समिति स्थान विशेष में ध्यान करना उससे भी सरल है जो ज्योतिषमती जो बताया हृदय चक्र में जाना उससे भी सरल बता रहे वीतराग विषम वा चित्तमींबन करता वित्त को बनाए रखो सीधी सी बात व्यास जी का फोटो लगा देना मित्र का नहीं लगाना जल्दी कहीं मैंने कहा आ जाए आपके सामने तो व्यास जी का लगाओ ऐसे कोई महापुरुषों का लगाओ छोटे महाराज जी का लगा लो राम जी महाराज पंत का लगाओ तो थोड़ा उसका असर करता है धीरे धीरे धीरे जो है ब्रह्म कीट न्याय के आधार पर जो है असर धीरे धीरे करेगा उसे कोई खतरा भी नहीं गड़बड़ सड़बड़ होने का बैठना है फोटो देखते रहना है और उनके सदगुणों का चिंतन करना है उनके साधु भाव है सत्व गुण भाव जो जो है गुण आप समझते हो अच्छे अच्छे गुणों की कल्पना करना जो हो या ना हो कल्पना करो तो उससे क्या होगा धीरे धीरे वो सदगुणों का चिंतन करके तद विशिष्ट पदार्थ का ध्यान करने से आपके अंदर सदगुण आने लगेंगे अपने आप सात्विक होते जाओगे तीसरे कहते हैं वीतराग विषय वित्तम वीतराग विधुत कलमशाहासाद तेषाम चित्तम आलंबनी कृत्य उनके प्रति आपके अपने चित्त को आलम्बन बना करके उसमें उपरक्त हो जाना चाहिए ग चित्तालंबनो पर वा वो चित्तम स्थिति पदम लबे गीत का जो चित्त है उसी को आप अपना ध्यान का विषय बनाइए चिंतन का विषय बनाइए धारणा का विषय बनाइएगा उससे क्या होता है योगी का जो अपना चित्त है वह भी स्थिति पद को प्राप्त कर जाता तो कहते महाराज ये भी नहीं होता हमको तो विश्वास ही नहीं होता व्यासादी थे कि नहीं थे हुए थे कि नहीं हुए है? क्या मालूम हमें तो अपनी पत्नी सामने दिखाई देती है बड़ी सुंदर प्यारी है कहते अच्छा कोई बात नहीं लेकिन जिसका सप्र होता होगा अच्छा हो तो उसका अच्छे सप्र भी होते होंगे ना कहते इसलिए यदि यथा वहां पर विशिष्ट संत का ध्यान नहीं कर पाते हो तो अपने स्वप्न का ध्यान करना उससे और निम्न कोटि आ रहे हैं श्रेष्ठ पुरुषों का भी ध्यान करने के लिए अंतकरण प्रवृत्त नहीं हो रहा है इतना पाप है अंतकरण के अंदर वह श्रेष्ठ पुरुष का ध्यान भी नहीं कर पाता तब तो क्या करना है कहती तुम्हारी अपनी कर्मानुसारण तेरे अंदर में जो हो रहा है उसी का ध्यान करो क्या है वो स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन बान अथवा निद्रा ज्ञान का आलम्बन करो स्वप्रज्ञान रजोगुण है उससे भी निकृष्ट को टीका है निद्रा ज्ञान तमुगुण है उस ज्ञान का आलम्बन करो कर। उसी विषय बना करके उसी का चिंतन करना मनन करना लेकिन उसमें क्या करना खराब स्वप्नों को नहीं अच्छे सपनों को निद्रा में भी वो तमो गुण की तमो प्रधान निद्रा से नहीं सुख प्रधान निद्रा को ध्यान करो। आम सुखम स्वा आप बोलते हो उसका ध्यान करो न किंचित अज्ञान का ध्यान मत करो निद्रा का ज्ञान में भी सात्विकांश जो चीज है स्वप्न में भी जो सात्विकांश है उन्हीं सात्विक ध्यान करना शास्त्रीय मनोहरम विषय में ज्ञान स्वन विषय का जो आलंबन होगा स्वप्न ज्ञान का जो हम आलंबन करेंगे स्वप्न ज्ञान को आधार बनाएंगे तो कौन से स्वप्न ज्ञान कहिए शास्त्रीय मनोहरम विषय स्वप्न ज्ञान आलम्बनम जो शास्त्रीय है मन को एकाग्र करने में उपयोगी है और विक्षिप्त करने वाला नहीं है विक्षेप को बढ़ाने वाला नहीं है ऐसे जो स्वप्न के विषय होंगे उस पर चिंतन निद्रा ज्ञानालंबनम वा निद्रा ज्ञानालंबन में भी वा वर्था सुखानुभव रूपम ज्ञानम सुखानुभव रूपा जो ज्ञान है आनंद अनुभव आपका ज्ञान है इस निद्रा के बारे में उस ज्ञान को अभिषेक करके जागृत बनाने के बाद उस ज्ञान का चिंतन करना है तदाकरम तदाकार हो जाएगा योगिना चित्तं कि पदम लगते तब यह साधक का चित्त धीरे धीरे सिद्ध पद को प्राप्त करता है एकाग्रता पूर्ण एकाग्रता की ओर आगे बढ़ता है कहते मारा, ये भी नहीं होता सपन में क्या देखा तो यही याद नहीं रहता है सोया था ये भी नहीं मालूम सुखपूर्वक सोया था कि दुख सोया था ऐसा भय जैसे सो गया पता ही नहीं चला <laughs> कते ऐसा है तो फिर जाय उससे व्यवहार नीचे हो तुम तो यथा भी मतदान वाला है ये उसके लिए अभिमत भैंस था तो भैंस का ध्यान करो क्या इसी का पत्नी है अभिमत तो उसी का ध्यान करो मैंने जो भी आपका अभिमत है उस अभिमत वस्तु के साथ करना लेकिन अभिमत वस्तु भी यदि शास्त्रानुकूल गुणों को अभिमत वस्तु में देख सको तो अति उत्तम है उससे आपकी गति शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठता की ओर यथा ध्याना यदि तदेव जो आपका अभिमत है उसी का ध्यान कर देना युक्त हो तो अन्यत्रापि पदम लगते यदि एक बार आप के अपने अभिमत वस्तुओं में आपकी मन की स्थिति दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक ध्यान कर सकेगा तो निश्चित रूप आपका मन अन्यत्र अन्य विषयों को भी ध्यान करने में सक्षम हो जाता है इसे जहां से हो वहीं से शुरू करो ये इसका सिद्धांत जरूरी नहीं आप अपने आप को सर्वोत्कृष्ट के लिए सोचें व्यक्ति को विशेष रूप में साधक को हमेशा अपनी न्यूनतम क्षमता का ध्यान रखना चाहिए न्यूनतम क्षमता हमारी क्या है उसी अनुसार साधना करनी चाहिए आप आपके अपने अधिकतम जो क्षमता अधिक है वो आपको धोखा दे सकता है अरे मन इतना विचित्र है आपकी क्षमता से दस गुणा बढ़ा करके आपको बता महा बदमाश ने कहा ना प्रमाथी बलवद्रम ये प्रमाथी सब उठपटांग काम करने वाला है आप दस किलो उठा पाएंगे तो क्या कहे नहीं पच्चीस किलो उठा सकता हूं हड्डी टीढ़ी हो जाएगी दर्द हो जाएगा बेचार कोशिश करेगा मन के कहने पे पर मन के कहने पर नहीं चलना मन हमेशा ज़्यादा बोलता बोलता है है मन जितना उसे घटा करके गुणा अपनी क्षमता समझनी चाहिए अपनी न्यूनतम क्षमता को जानो और उसी के अनुरूप साधना को ढूंढ लो तभी व्यक्ति सफल हो सकता है साधना में व्यक्ति सोचता है कि एक दिन मैं पांच मिनट तक रोक सकता हूँ एक प्राणायाम पूरा पांच मिनट तक कर सकता हूँ कर दिया और दूसरी बार करने में आवृत्ति करनी है ना उसको दूसरी बार में चार मिनट आया, और इतने में शरीर डोल होने लगा फिर तीसरी बार से एक ही मिनट में करने लग गया फिर क्या फायदा है? ऐसे काम करने का ये समझो तुम एक मिनट के अंदर पूरी प्राणायाम को एक चक्र को पूरा करते हुए यदि एक घंटे तक कर सको वो ज्यादा लाभकारी है और एक बार पूरी जोर लगा करके दबा करके रोक करके कांच चला लिया और बाहर में जो आधी मिनट नहीं टिकाया तो क्या फायदा है उसका उसका करना तो और हानि होगा उसका इसीलिए अपनी न्यूनतम क्षमता को देखिए वह क्षमता आपकी न्यूनतम क्षमता मानी जाएगी जिसके आधार पर आप लगातार कई घंटों तक अभ्यास कर वो आपकी न्यूनतम क्षमता है उसको पहचानना पड़ेगा चीज को हमें चित्सा करने पर लगातार मैं उसको घंटे दो घंटे कर सकू या हर व्यक्ति अपने आप को स्वयं को देखकर निर्णय लेना पड़ता है चाहे प्राणायाम के मामले में हो चाहे ध्यान के बारे में जो किसी भी चीज के पर, कोई भी साधना तभी व्यक्ति सफल होता है इति सिद्ध संपादर प्रकार उगता चित्त को एकाग्र भूमि की ओर ले जाने के विभिन्न साधनों का विचार पूरा हो जाता है लेने से आगे कहते हैं स्थिति को प्राप्त करने का फल क्या है पूर्वोक्त उपायों के द्वारा एकाग्रता लाभ होने का हमें क्या पहचान है उपायों का अपनाया कि स्थिरतावान जो पुरुष था वह पूर्ण एकाग्रता को हमें प्राप्त कर चुका हूं मैं एकाग्र भूमि में स्थित हूं निरुद्ध भूमि की ओर मुझे आगे की साधना करनी चाहिए यह कैसे निर्णय लेव कहते जिस दिन आपका ऐसे अनुभव हो उसी समझ लेना आप एकाग्र भूमि में पहुंच गए क्या अनुभव हो अगला सूत्र वर्णन करता है परमाणु पर महत्तांत तो वश्वशीकार जब इस भूमि पहुंचोगे एकाग्र भूमि आपका सफलता प्राप्त हो जाए तो आपके अंदर यह स्थिति आ जाती है भले प्रयोग करके देखे ना देखे वो एक अलग चीज चमत्कार दुनिया को दिखा करके पुजवा दो ना पुजवा लो एक अलग बात लेकिन क्षमता होनी चाहिए स्थिति आ जाती क्या? तो है क्या परमाणु परम महत्तांत अश वशी कारमें मन लगा देता है वो उसके वश में हो जाता है परमाणु से लेकर सूक्ष्मतम वस्तु से लेकर के सर्वोत्कृष्ट वस्तु तक किसी भी वस्तु में मन लगा के ध्यान करना चाहेगा तो उसका ध्यान कर सकता है परमाणु तक और परम महत्व सूक्ष्म में परमाणु तक और उत्कृष्टों में परम महत्व तक वस्तु संपादन करने पर का हो जाता है। उत्तरिक क्षमता उसके पास होती है। सूक्ष्म पदम सूक्ष्म पदार्थों में, में चित्त का निवेश करने लगता है जब वह परमाणु पर्यंत तक का भी वह कर ध्यान करने सक्षम हो जाता है स्थले निविष स्थूल में ध्यान करता करता करता अति स्थूल जो महास्थूल है जो कौन सा कद पर महत्ता उसका भी वो स्थिति पदम लचन चित का वहां पर स्थिति पद की प्राप्ति हो जाती है एवं ताम उभिम कोटिम अनुधावतो इस प्रकार उभय कोटि स्थूल की तारतम्यता सूक्ष्म की तारतम्यता के उभय कोटि में अनुधावत अप्रतिग किसी भी कोटि कोट ध्यान करना चाहे तो कर सकता है कहीं भी उसे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जिसका ध्यान करना चाहेगा उसका ध्यान कर तो वास्तविक एकाग्र भूमि है और सोचना ना पड़े संकल्प हुआ इसका ध्यान करूं जब वहां ध्यान हो जाए उस पर टिक जाए मन उस स्थिति को कहते वास्तविक एकाग्र भूमि की कोटि अनुधावतो यो अस्य इस साधक का योगी का जो प्रतिघात रहित होकर स्थिति हो जाए सा परो तद उसका फल बता रहे व शिकार प्राप्ति करने पर परिपूर्णम योगिना चित्तम न पुनर अभ्यास कृतम परिक्रम अपेक्षित है इसके बाद दोबारा निम्न कोटि के साधनों की अभ्यास करने की अपेक्षा नहीं रह जाता है प्राणायाम की जरूरत है है, है। सब जरूरत स्थिति में पहुंचने के स्वतः इन, इन चीजों को त्यागते जाते हो लोग पूछते महाराज अब कितने आसन करते मैं कहता हूँ भाई मुश्किल से तीन है चार कर लेता हूं ज्यादा नहीं हरे बस हम तो दिन भर पांच छह घंटे लगा करके कम से कम तीन सौ चार सौ आसन भी कर लेता हूँ छुट्टी के तो कम पांच सौ कर देता हूँ दिन भर टाइम मिलता है मैंने तेरी अवस्था वही है एक से हम भी एक सौ वाट सूर्य नमस्कार करते थे तू तो कितने करता होगा वजन भी नहीं कर पाएगा नहीं आज भी हम चारेंज करके साथ खड़े हो जाएंगे ना करने हम एक कर लेंगे सूर्य नमस्कार तो नहीं कर पाएगा ये याद रखता है आवश्यकता में स्थिति के बाद है हर व्यक्ति की अपनी आप स्थिति होती है किसको क्या चीज किस, कितनी जरूरत यह व्यक्ति को समझना पड़ता है और इसका पहचान जगह जगह बता रहे हैं आप उस चीज में पहुंच जाए तो आपके इधर क्या होता है क्या आवश्यकता पड़ती है क्या नहीं पड़ती है वह यहां पर बोल रहे एकाग्र भूमि जब पहुंच जाओगे तब इस छोड़ना पड़ता है छोड़ना पड़ेगा ही नहीं वो छूट जाते हैं स्वत ही वहां नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रवृत्ति इच्छा यथेपूरक किसी भी विषय का ध्यान करने की ओर जब आ चुका है तो उन चीजों की प्रवृत्ति नहीं होती इसे कहते हैं योग चित्तम पुनः अभ्यास कर्म परिक्रमा अभ्यास के द्वारा साध्य जो परिक्रमे या परिष्कृति है उनके अपेक्षा उसको नहीं रह जाता है ठीक है मान लीजिए सूची पद प्राप्त कर लेता एकाग्रता प्राप्त होने के बाद में ही वास्तव में संप्रज्ञा समाधि वास्तव में आरंभ होता है एक क्षमता के बाद अब हम चाहे ग्राही समापत्ति कर लें चाहे ग्रहण समापत्ति करें चाहे ग्रहित्री समापत्ति करें अपनी मर्जी हो जाती जहा चाहे वहां हम अपना समाधि जिस चाहे उस विषय में समाधि लगा सकते हैं समाज का मतलब तो तीनों एक हो जाना धारणा ध्यान और समाधान तीनों एक संयम आगे कहेंगे उसी का संप्रज्ञा के पहला सीढ़ी वास्तु में यहां से शुरू होता है इसलिए सूत्रारंभ होता है संप्रज्ञा समाधि का अतलबिग समुत्पन्न काग्रता वृद्धि लक्षण से सभी समाधि है किन स्वरूप किम विषय अवास है व्यासभाषकर अवतरणिका दे रहे हैं जिसने यार्थ स्थिति पद को प्राप्त कर लिया लब्ध लब्धिक अर्थात समुत्पन्न एकाग्रता की अभी वृद्धि लक्षण किंचित एकाग्रता शुरू किया है आपने तो वो वैराग्य से ही किंचित एकाग्रता होने लगता है जब धक्का कहेगा संसार से तो एकाग्र होने लगता है चुप बैठ के सोचने लगता है ना वो वहीं से थोड़ा एकाग्रता ही गई है धक्का न खाए तो चुप बैठेगा कहां वो उछल पुदक करते रहता है किसी बच्चे को छोड़ दो तो कोई काम करने के लिए उसे सफल हो गया तो और आगे बढ़ेगा बढ़ेगा वो तो बैठ ही नहीं सकता विफल हो जाए तो बैठेगा सोचेगा ऐसे क्यों हो गया? तो वही वो स्तंत्र मुख होने की यात्रा शुरू हो जाती इसीलिए भगवान जो है कहा है ना कि हम सब छीन लेते हैं जिस पर अनुग्रह करना है उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ कहते हैं भगवान तुम ज्यादा मत छीनो थोड़ा ही छीन लो उतनी अकल खुल जाए तो बहुत छिन्ह की क्या जरूरत है क्या अकल खुलती नहीं ना लोग लोगों बहुत बार छोड़ देना पड़ता है साधु बनने के बाद भी अकल नहीं खुली यहाँ भी कई जगह महत्व बन गया लात खाया तब तो अकल खुला ऐसे भी बहुत है तो इसीलिए कई आश्रम में धक्के खा चुके हैं तब यह कहा अकल खुल रहा है किसी का फिर भी किसी किसी चमसागिरी में लगे रहते क्यों समझ में नहीं विवेक आसान है क्या खुलना इसलिए भगवान का पूरा छीन लो तो पूरे, पूरे निचोड़ देते हैं तब जाए अकल खुल जाए इसलिए क्या है समुत्पन्न करता अभिवृद्धि लक्षण उत्पन्न एकाग्रता की अभिवृद्धि यथा होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए उतनी हो गया है जिसकी चित्का वह समी उसके अंदर सभी समाधि होने की संभावना है जो सभी समाधि जो होगी वह किम स्वरूपा सा क्या स्वरूप विषया व्या हो सकती है आते तार संप्रज्ञा समाधि के बारे में जानना चाहते हैं तदुउचते उसके बारे में सूत्र आरंभ होता है सबसे पहला क्षीण वृत्ते अभिजात से मणि ग्रहित्रिग्रहण ग्रही तस्त तदंजनता समापत्ति ही क्षीण वृत्त है जिसके रजगुण तमगुण क्षीण लगभग हो चुका है विशुद्ध मणि के समान है उसका चित्र अभिजात मणेरी वृष्टान क्या दे रहे हैं अभिजात मणेरी मणि के समान तो मणिया मिलती है वो भी गंदे होते ऊपर से कुछ-कुछ लगा रहता है उसका तो सफाई करना पड़ता है पॉलिशिंग होती है उसकी जो विशुद्ध मणि है वो क्या है जिस रंग के सामने रख दो जिस वस्तु के सामने रख दो तद रंग वाला हो जाता है वही रंग चढ़ जाता है उसका लाल फूल के सामने रख दो वो भी लाल लाल से लिखने लगे नीले फूल के सामने रख दो लगता है मणि है लाल मणि नहीं है वास्तव नील है न लाल है ना कुछ है उधर तो शुभ्र सफेद स्वच्छ मणि है अभिजात मणिरी वीण वृत्ते है का विशेषण दिया ऐसे मणि के समान विशुद्ध अंत तरण वाला क्षीण से तात्पर्य रजगुण तमगुण न्यूनतम हो गया है और अधिक से अधिक सत्गुण से युक्त वृत्तियां हैं उस समय वह उसका मन यदि ग्रहित्री के साथ संबंध हो जाए तो ग्रहित्र समापत्ति हो जाता है ग्रहण समापत्ति हो सकती है ग्राही समापत्ति हो सकती ग्रहित्री ग्रहण ग्रहेश उसके साथ एकात्मता को प्राप्त हो करके तदंजनता तद रूपता को प्राप्त हो जाता है यही प्रथम समाधि समापत्ति पहले का दिया ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य क्रम में विपरीत पहले ग्राह्य समापत्ति होता है ग्रहण ग्रहण ग्रहण समापत्ति समापत्ति होता है उस में में भी स्थूल स्थूल है, में भी स्थूल स्थूल दो प्रकार स्थूल ग्राह्य और सूक्ष्मेखी ग्राह। शब्द, शब्द अनुल्लेखी इस प्रकार से सविचार सवित में और सविचार निर्विचार सूक्ष्म पहले आपने केवल संज्ञाओं को सुना था अब यह लक्षण से हमने पहले भी कहा था इकतालीस सूत्र से आरंभ होगा इन सबका विशेष लक्षण अब है प्रत्यस्तमित प्रत्यक्ष अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्षीण राज्य प्रमाण वृत्य प्रत्यस्तमित प्रत्यय क्या मतलब सकल प्रतिशत हो गया तो निर्गुण समाधि हो जाएगा निर्भी समाधि तात्पर्य वैराग्य जो विभिन्न साधनों को बताया गया था उनचालीस तो तक और उससे प्राप्त अगर भूमि वाला होने के नाते इसके पास रज और तम न्यूनतम हो गया है और सत्य प्रधान हो गया उसी को कहा जाता है प्रत्यक्षित प्रत्यक्ष समाप्त कर दिया मिटा लिया है एक तरह से लगभग रजगुण की प्रत्यय तमुगुण जन्य प्रत्यय ऐसे अभिजातस्य अभिजातस्व दृष्टांत दृष्टान अभिजात मणि अर्थात अत्यंत विशुद्ध स्वच्छ मणि के समान स्फटिक के समान यथा स्फटिक उपाश्रय भेदादपरक्त उपाश्रय रूपाकारण निर्भाष दे तथा जैसा कि देखिए स्फटिक है वह स्फटिक जिस पर आश्रित रहेगा उस उपाश्रय भेदात आश्रय का भेद के अनुसार जाता है आश्रय लाल रंग है नील रंग है पीला रंग हरा रंग जैसा रंग है आश्रय उपाश्रय भेदात तूप्त हो तत्प से हो जाता है रंजित हो जाता है और उपाश्रय रूप आकार उपाश्रय का जो रूप तदाकरे नहीं भाषित होने तो लगता है उसका स्वाकार नहीं रह जाता है उपाध्या रूप भाषित हो जाता है भूत सूक्ष्म भूत आ, नहीं तथा तो ठीक उसी प्रकार देखो ग्राह में पहले स्थूल लेके ग्राह आलंबन औ परक्तम चित्तम हो गया बाई स्थल से मतलब यहां भूमिका क्रम भूमिका विभिन्न भूमिका इसमें भी उसी भूमिका के क्रम को ग्रहण करता सूत्रकार ने में जो पठित क्रम में उसका विपरीत क्रम से का कार्य कहा है भूमिका का क्रम ये सही होता है व्यक्ति पहले बाह्य विषयों में ही स्थूल विषयों में ही ध्यान कर पाता है धीरे धीरे सूक्ष्म में जाता है फिर सूक्ष्म में कर्णों से अहंकार में अहंकार से स्वरूप में जाना पड़ता है यही क्रम होने के कारण से भाष्य कारण विपरीत कर्म से वर्णन करने लग गए विषय आलम्बन आश्रय उससे उपरक्त उसे रंजित हो चुका है चित्त तदाकर को प्राप्त वो चित्त उस चित्त को कहते ग्राह्य समापन ग्राह्य स्वरूप आकार निर्भाष ग्राह्य के साथ एक ही भूत होने से ग्राह्य स्वरूप आकार को प्राप्त करके चित्त ग्राह्याण भाषित हो जाता है भूत सूक्ष्म उससे और जाता है ये भी ग्रायी है लेकिन अब भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म अच्छा यहां पर भी लेकिन थोड़ा पहले तो सामान्य कथन हुआ चित्तं ग्राह्यालमोप्रक चित्राहमापन ग्राह्य स्वरूपाकार तो सामान्य कथन है वहां का कथन नहीं कर करके आगे का ले रहे अलग से तथा तो ले रहे पहले सामान्य कथन कर दिया सूत्र का फिर उसका विशेष घटाते वक्त भी विपरीत क्रम चले गया भाषकर फिर इन्हें भाषकर गड़बड़ कर गए फिर पहले सूक्ष्म लेकर बाद में स्थल को ले लिया लेना चाहिए पहले स्थल को बाद में सूक्ष्म इसलिए हमारे टिप्पण है अत्र भाष्य क्रमो अनादरतव्य प्रथम स्थूलम तथा सूक्ष्म विचार आदि सम्मित था टिप्पण कहने का मतलब है कि पहले सामान्य लक्षण किया हो तो ठीक है लेकिन सामान्य लक्षण तो जो विशेष विशेषव घटाने लगे तो पहले स्थूल लेना चाहिए हो सकता है भाष्यकार ने स्थली पहले लिखे होंगे बाद में जो है तो परंपरा बाद में चली ना वो लिखने वाला किसे गड़बड़ कर दी होगी छापने वाले भासम भवती तथा स्थूलांबनोप्रक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवती ऐसे विपरीत क्रम दिखाई दे रहा है इसे पहले स्थूल को लेना है स्थूला लंबन से प्रक्रिया यह चित्त स्थूल रूप के साथ की, की भूत होकर स्थूल रूपेण भाषित हो जाता है और वह इस शब्दोल्लेखी है तो हो गया सवित समाधि और शब्दोल्लेखी नहीं है वो हो जाता है निर्वित समाधि अर्थात जैसे आपने रूप को देखा किसी चीज को पकड़ा घटारी को समापत्ति होगी घटाकार चित हो गया चित्र घटाकारणी भाषित होने लग जाए और उस आभा से बाहर आने के बाद घट समाधि से बाहर आने के बाद घट विषद समाधि से बाहर आने के बाद आप घट का वर्णन कर सकते हैं उस शब्द उल्लेखी होने से उसका नाम सवित समाधि है लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप खाने लगे रसगुल्ला उसके आनंद होने लगा उस आनंद आनुत मग्न हो गए रसुल्ला आकार आभासित होने लग गया आप जो है के आकार को प्राप्त कर गए आपका चित्त आकार में मग्न हो जाए उसके बाद बाहर आकर के आप मिठास का वर्णन करना चाहें तो शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते है वो भी बाह्य ग्राह्य स्थूल वस्तु था लेकिन उसका वर्णन आपने कितना मीठा था कैसे मीठा था नहीं बता गंध के बारे में भी सुगंध इतना सुगंध बढ़िया आता है कभी कोई अगरबत्ती अगरबत्ती का आपका ऐसी ध्यान लगने लगता जाता है तभीन हो जाओगे वर्णन करो कैसा सुगंध था शब्द उल्लेख नहीं उसको कहते हैं निर्वित संप्रज्ञा समाधि इसी प्रकार सूक्ष्म में भी भूत सूक्ष्म बहु पर भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवती कहते तो उससे और आगे बढ़ भूत सूक्ष्मों को पकड़ा पृथ्वी जल तेज वायु इन चार भूतों का सूक्ष्म पर ध्यान करते हैं उनका वर्णन भी कर सकते हैं इन आकाश की रूपी भूत सूक्ष्म का ध्यान करने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते अतः चार भूतों तक के लिए सवित है और सविचार संप्रज्ञात है और आकाश का यदि समापन हो जाए समापति प्राप्त कर जाए हम निर्विचार जो है तथा विश्व विश्व विश्व परक्तम इस प्रकार से स्थूल है समस्त विश्व भेद से उपरक्त हो गया और विश्व भेद से ही का साथ आभेद को प्राप्त कर गया और अंत में वह चित्त विश्व रूपेण ही भाषित होने लग जाए वह भी भूत सूक्ष्म उभयुक्त तो होने के नाते एक विराट रूप का अपने ध्यान किया विराट रूप में क्या है विराट तो सूक्ष्म भी है लेकिन सगल स्थूल भी उसमें समाहित है स्थूल युक्त तो सूक्ष्म स्वरूप विराट का स्वरूप है उस विराट स्वरूप का वेष्टि समृष्टि उभयात्मक है कहने का मतलब वृष्टि समृष्टि उभयात्मक स्वरूप है उसका ध्यान करने पर भी आपको क्या होता है यही समाधि प्राप्त होगा जो निर्विचार समाधि अंत में बताएगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं और देखना भी बड़ा कठिन भगवान की कृपा के भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया और उसको देख मिले घबरा गया वो भी कब तक देखता कितना देखता देखते देखते उसकी हालत खराब हो गई अब अभी कहते हैं बस वापस चुतुर्भुजी हो जाओ स्थल में आ जाओ वही थी तो कहते है कि यहाँ पर भी यह स्थिति है उत्तर जो बताया गया पहले स्थूल फिर फिर उभय विशिष्ट उसके बाद करण में जाना है। तथा इंद्रियों के साथ केवल अपने इंद्रिय स्वरूप का चिंतन करता हुआ इंद्रियों से आपका चित्र उपरक्त हुआ तदाकर पहले उपरक्त होने के बाद तदैक्यता तदैक्य के बाद तदाकर प्राप्त हो गया हमेशा उपरा उपराग के बाद दूसरे स्थिति में क्या होता है उसके तो समापत्ति समापत्ति के बाद तदाक ये तीन श्री होता है चित्त हर विषय के साथ उपरक्त होता है जैसे आप हमें देख रहे हैं हम आपको देख रहे हैं तो हमारा चित्त की वृत्ति निकल करके आपसे उपरक्त हो रहे बार बार लेकिन उपरुक्त होने के बाद तद सात एकता को प्राप्त नहीं हो रहा समापति तो नहीं है जब तक तो समापत्ति नहीं तदाकरता में हो जाना भी असंभव देखा और देखते ही रह गया देखा और देखते ही रह गया वहां समापत्ति हुई देखते देखते तदाकार में स्थित ही हो गया वो समाधि हो गया हम देखते हैं कटते हैं फिर देखते हैं फिर कटते हैं ये नहीं है ये केवल उपकार ता, उपरक्तता तात्कालिकी है नरंतरी नहीं है उपरक्तता की निरंतरता ही कहा गया समापक और निरंतरता के कारण तदरूपता जो प्राप्त हो जाए उसी का नाम संप्रज्ञा समाधि ये आकार अनुभव का विषय है जितना भी शब्दों से वर्णन करो वो आपके अकल में इतना तो जाने वाला है नहीं ये तो अनुभव करना ही पड़ेगा तभी कुछ जाएगा शब्द तो जितना हो सकता है भाष्यार्थ हम लोग समझने के प्रयास करते हैं ओम